तो है। है? के का नहीं कहा गया है मतलब मतलब मोक्ष मोक्ष के के के साधन साधन रूप से कर्म साथ ज्ञान का नहीं नहीं हो सकता है है यही को मिलाकर रहे हैं पंखी लगाना सिमार ये देखना सिमार्तेन कर्मणा अपी पंखी लगाएंगे क्या सिमारतेन कर्मणा अपि बुद्धे समुच्चय अविप्रेते विभाग वचनादि सर्वं न ना उत्पन्नम नारम्भ में दोबारा देखना सीमार कर्मणा समुच्चय अविप्रेते विभाग वचनादि सर्वं उत्पन्नम एव न सर्वम उत्पन्नम एव न ऐसा कर लेना अब सभी पदों पन्ने हो गया देखिए कर्मों के साथ भी ज्ञान का समुचय मानने पर बोधक आदि युक्ति युक्ति युक्त युक्त नहीं होते हैं कल बता दिया गया ना न जैसे तो कल समझा दिया गया है कि विभाग बोधक बचन आदि सभी युक्ति युक्त नहीं होते हैं अच्छा जो कल युक्ति बताई थी ना वही यहाँ समझ लेना चिंता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 इस प्रकार अर्जुन का कहना संभव नहीं यदि भगवान ने पहले समुच्चय कहा होता तो अर्जुन का ऐसा कहना संभव नहीं।, नहीं था पर अर्जुन ने ऐसा कहा है इसका क्या मतलब है स्मार्क कर्म के साथ भी ज्ञान का समुचय नहीं वो सकता तो है नीन क्या जब कुछ बात कह करके आगे और बात को समझाना हो तो तीन क्या ऐसा कहते है लिखते हैं वास्तव क्षत्री का युद्ध रूप स्मार्क कर्म शुन्य है या तो स्मार्थ कर्म युद्ध छत्री का सुधर्म है कर्म मतलब स्मृति विहित स्मृति में विहित कर्म स्मार्थ कर्म में युद्ध स्मृति विहित कर्म युद्ध छत्री का सुधर्म है ऐसा जानने वाले अर्जुन का ऐसा जानने वाले अर्जुन का तत्किन कर्मणि घोरे माम नियोजसी के सो इस प्रकार उलाहना लेना संभव नहीं देना संभव उलहना हिंदी ही। में शब्द है दूसरी भाषा में क्या हो सकता है उपालम में देना संभव नहीं उपहास नहीं है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं कोई आप समझ लेना हाँ उसके लिए कोई शब्द भाषा में है तिरस्कार नहीं है तिरस्कार तो एक अपमान सूचक है तिरस्कार नहीं है उलहना के लिए कोई शब्द होगा आपके यहाँ ये समझ लेना शिकायत करना मिलता जैसा शब्द है ना शिकायत तो ये, ये अरबी फारसी का कहीं का शब्द होगा तो उसी तरह का कुछ ये हो सकता है उलाना देना संभव नहीं था लग जायेगा इतना अच्छा शब्द नहीं थे तो दूसरे से की जाती है उलाना तो जो भगवान नहीं भगवान ने कहा है भगवान को ही दिया जा रहा है चुगली दूसरे से होती है पंक्ति देखना कर्म में में युद्ध छतरी का सुधर है ऐसा जानने वाले अर्जुन का ऐसा जानने वाले अर्जुन का तस्कि मामोजित केसव इस प्रकार उलाहना देना नहीं बनता इस पंक्ति को लगाने के पहले क्या मानेंगे की यदि स्मार्थ कर्म का ज्ञान के साथ यदि स्मार्क कर्म का देड़ी देड़ी। देड़ी। तो ये इतना लगाने के बाद ये पंक्ति लगाएंगे कि के कर्म में युद्ध छत्री का सुधर्म है ऐसा जानने वाले अर्जुन का तत्कु घोरे माम के इस प्रकार उ लेना संभव नहीं था इस पंक्ति को लगाने के पहले इस पंक्ति को लगाने के लिए पहले, पहले क्या जोड़ेंगे होता यदि स्मारक कर्म और ज्ञान का समुच्चय होता तो फिर ये पंक्ति लगेगी अब देखना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 स्रोतेन व स्मार्तेन कर्मणा कि थोड़ा भी स्रोत अथवा स्मार्थ कर्म के साथ थोड़ा भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय न सक्य किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता अर्थात किसी के द्वारा नहीं कहा जा सकता है लग जाएगा तस्मात इस कारण गीता शास्त्र में थोड़ा भी स्रोत अथवा स्मार्थ कर्मो के साथ आत्मज्ञान का समुचय किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है ऐसा समझना कि थोड़े से स्रोत अथवा स्मार्ट कर्म के साथ क्या? थोड़े, तो से? तो थोड़े से थोड़े से स्रोत अथवा स्मार्ट कर्म से थोड़े से श्रोत कर्म के साथ या थोड़े से स्मार्ट कर्म के साथ ऐसा आत्मज्ञान का समुच्चय किसी के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है। है? तो अलग अलग दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अलग अलग दो है एक तो है प्रवृति रूप अवैध है निवृति रूप है न गदार परिग्राह पुरुषार के द्वारा क्या कहा गया योग कहा कर्म कहा गया है न कर्म कहा गया है और उससे सर्व कर्म संस कहा गया है किससेम प्रवराजिना छो ब्राह्मण प्रवरजंती और सर्व कर्म संस का विधान करके उसके शेष रूप से क्या कहा है किम प्रया कर श्यामा नो एम आत्मा अयम ये आत्मा ही जिनका लोक है वो क्या सोचते है की हम प्रजा से क्या करेंगे संतान से क्या करेंगे तो वो वैसा समझकर क्या ले लेते हैं सन्यास ले लेते हैं तो आश्रम से सन्यास है ये है ना आश्रम भी सन्यास है कोई जीवन नहीं है आज सन्यास जो है किस कभी भी लिया जा सकता है सीधे लिए आश्रम से ले ले गृह से ले लें वाम से ले ले कभी से भी ले ले पर शंकराचार्य को ब्रह्मचराश्रम से संन्यास लेना ज्यादा उनको इच्छ लगता है उनकी बातों से किम इन्हीं वचनों को उदृत करते हैं तो लिया कभी भी जा सकता है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 ऐसा इस प्रकार कैसे की कर्म से मुक्ति नहीं होगी मुक्ति किससे होगी से होगी ऐसी किसी को जानकारी नहीं है तो वो अज्ञान के कारण क्या हुआ कर्मों में, हुआ। के कर्मों में, हुआ। के कर्मों में हुआ। राग आदि दोषो के कारण राग करते आ सकती है राग आदि दोषों के कारण कोई कर्मो में प्रवृत्त हुआ कर्म करने में किसी का राग है पंक्ति लगाना अज्ञान्त हुआ राग आदि दोषता अज्ञान से अथवा राग आदि दोष के कारण कर्म में प्रवृत्त हुए यश है ना कर्म में प्रवृत्ति हुए जिस मनुष्य का कर्म प्रवृत्त कर्म में प्रवृत्त हुए कर्म में प्रवृत्त हुआ किस कारण से अज्ञान से अथवा अथवाग आदि दोष के कारण है राग आदि राग आदि किन्तु अज्ञान के कारण अथवा राग आदि दोषो के कारण कर्म में प्रवृत्ति हुए जिस मनुष्य की कहा यज्ञेन दान तपसा यज्ञ दान अथवा तथ्य द्वारा कोई कर्म प्रवृत्त हुआ दान कर्म प्रवृत्त हुआ तक्षे दुआ, तक्षे दुआ। तो इनके द्वारा यज्ञा तो इन कर्मों के द्वारा क्या होगा की अंताकरण उसका निर्मल हो जाएगा अंताकरण उसका शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध अंताकरण में क्या होता है ज्ञान होता है यज्ञ दान वफसा यज्ञ दान अथवा तत्व द्वारा कौन जो पहले प्रद हुआ है तो विशुद्ध सत्व किसके द्वारा हुआ उसका हाँ यदि हुआ सबके द्वारा विशुद्ध सत्व वाले उस मनुष्य को परमार्थ तत्व विषय ज्ञान उत्पन्न की परमार्थ तत्व को विषय करने वाला ज्ञान उत्पन्न हो जाता है परमार्थ तत्व कौन है आत्मा परमार्थ तत्व कौन है हाँ परमार्थ तत्व है आत्मा तत्व तत्व है आत्मा जिसका तीनों कालों में बाध न हो अबाधिक तत्व परमार्थ तत्व को विषय करने वाला ज्ञानम उत्पन्नम ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता है एकम एव सर्वम ब्रह्म इदम सर्वम एकम ब्रह्म एवं यह सब कुछ एक ब्रह्म ही है यह सब कुछ एक ही? जितना कुछ दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है संपूर्ण जगत संपूर्ण प्रपंच एक ब्रह्म है एक ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है जो दिखाई देता है या सुनाई देता है जो कुछ भी यहम सर्वम एकम ब्रह्म यह सब कुछ एक ब्रह्मी है बच्चा अकर्त और वह ब्रह्म अकर्ता है वह ब्रह्म नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए अकर्तृ नपुंसकलिंग ने कहा क्या ब्रह्म कर्तव्रकर्ता है पंक्ति फिर लगाएंगे तू अज्ञा पंक्ति के शब्दों को देखेंगे तू अज्ञा दे वागा कर्मिप यज्ञा तपसा विशुद्ध तत्व से परमातत्व विषय ज्ञान उत्पन्न इदेक ब्रह्म इदमेक ब्रह्म अकर्त मतलब स्प्र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 कर्मों में जो मनुष्य uh -huh. अज्ञान के कारण अथवा राग आदि दोष के कारण कर्मों में जो मनुष्य विवृत हुआ है राग किस में राग हाँ कर्म में राग uh -huh. और द्वेष नहीं लेना यहाँ पर है नहीं लेना, uh -huh. में लेना। okay. हाँ मतलब कर्मों में राग है और किसी में राग नहीं लेना पर है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 कि या सब कुछ एक, एक ब्रह्म है और, और है? है। है। है। सब कुछ एक ब्रह्म है चलिए निष्काम भाव जब हो जाएगा ना तब वो होगा ऐसा पहले राग है तो बाद में रग छूट कर निष्काम तो आएगी तभी होगा ये काम करना नहीं होगा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 एक स्थिति ऐसी है हालांकि सकाम कर्म अज्ञान से है और कभी कभी ये भी, भी जो है अज्ञान की याद है ना कि कोई सोचता है कि कर्म से क्या है मुक्ति हो जाएगी तो इस प्रकार जो कर्म प्रवृत्त हुआ वो अज्ञान से प्रवृत्त हुआ है। तो ये भी ले लेना जैसा संभव हो है, अच्छा अब कुछ लोग ठीक है किसी भी प्रकार प्रवृत्त हुआ हो क्या है वो ज्ञान और जो विवेक पूर्वक भी कुछ लोग कर्मों में लगते हैं कि तो क्या सोचते हैं हम कर्म कर रहे हैं भगवान की आराधना तो को किया जाएगा वो कैसे हो जाएंगे, की? हो जाएंगे। आ, किसी भी चाहे वो निष्काम भाव से प्रवृत्त हो किसी भी प्रकार हो अच्छा अब देखना तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है तस्य तस् से लेना है की परमार्थ तत्व स्वयं परमार्थ तत्व में क्या कहेंगे परमार्थ तत्व ज्ञानीना कह सकते हैं ना परमार्थ तत्व तो के ज्ञानी तो के परमार्थ तत्व के या उस ज्ञानी का ज्ञानी ना कर लेना ज्ञानी ना कर लेना उसके कर्म के विषय में या उसके कर्म के विषय में कर्म और प्रयोजन दोनों निवृत होने पर भी एक मिनट अच्छा निवृत सप्तमीय पश्चार्थ है न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 जिसे ज्ञान जिसका जिसे ज्ञान उस पर नहीं हुआ है तो कर्म से उसकी क्या होगी अंताक्षरण की शुद्धि nope. हो जाएगी और फिर ज्ञान होगा और जिस मनुष्य को ज्ञान हो चुका जुँन है तो उसको कर्मों का और कोई प्रयोजन होगा प्रयोजन का जो फल होता है ना उसके कर्म करने पर कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर भी कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर भी तो अब कर्म का प्रयोजन निवृत्त हो गया लेकिन वो कर्म कर सकता है बाद में गीता तो में क्या बोलना उस से न कुरियाम कर्म चेरा भगवान ने कहा यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे क्योंकि महापुरुषों का अनुकरण सभी लोग करते हैं यदि भगवान ही कर्म ना करें अवतार लेकर के ही कर्म ना करें तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे जायेंगे तो आगे क्या है इसके आगे उससे ऋणे लो कहा न कुरियाम कर्म चे रहा हम हम हाँ कि मैं वर्ण संतर का करता हूँ और इस प्रजा का हनन करने वाला बनूंगा इस प्रजा का हनन करने वाला बनूंगा तो जो महापुरुष है या समाज में अग्रगण है उनको कर्म अवश्य करना चाहिए नहीं तो प्रजा के विनाश का दोष उनके सिर हो जाता है भगवान तो ने बोला ना न्याम प्रजा इस प्रजा का हनन करने वाला बनूंगा तो ज्ञानी जो है कर्म शीफ अभिप्राय से करता है लोक संग्रह के लिए चीफ अभिप्राय से करता है लोक संग्रह समझते है लोक को शिक्षा देने के लिए लोक को शिक्षा हाँ। यानी के जो कर्म होते हैं वे लोक संग्रह के लिए होते हैं लोक संग्रह का क्या अर्थ है लोग को शिक्षा देने के लिए अब किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए परमात्मा हो जाए तो उसको कुछ कर्म करने की जरूरत है नहीं तो सभी सुबह उठकर के लोग स्नान करते हैं ब्राह्म मुहूर्त में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 यत्न पूर्वक जैसे पहले कर्म में प्रवृत्त थे कब ज्ञान होने के पहले यत्न पूर्वक यथा प्रवृत्ता यथा पूर्वम कर्मणि प्रवृत्ता ऐसा समझेंगे यत्न पूर्वक जैसे पहले कर्म में प्रवृत्त हुए थे तथा एवं वैसे ही तथा एवं लोक संग्रह कर्मण प्रवृत थे वैसे ही लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्त हुए उस ज्ञानी का तथा एवं लोक संग्रह वैसे ही लोक संग्रह के लिए कर्म प्रवृत्त हुए उस ज्ञानी का जो प्रवृति रूप कर्म दिखाई देता है जो प्रवृति रूप कर्म ज्ञानी है, है ना तो उसके लिए कहते हैं भगवत काम नही है वह कर्म ज्ञानी के कर्म कर्म नहीं है क्यूँकी वे दग हो जाते हैं ज्ञान आदमी है, है ना तो वे कर्म नहीं है एन उद्देश्य मुझकी आसात जिससे जिससे वे कर्म नहीं हैं जिससे उन कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय कहा जाए जिससे कि उन कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय वो तो कर्म ही नहीं है कहते हैं ज्ञानी के कर्म कर्म हो गए पंक्ति लगाएंगे दोबारा तस् कर्मित अर्थ है कि ज्ञानी का कर्म होने पर भी क्या कहेंगे हाँ और देखना या ज्ञानी का कर्म होने पर भी कर्म तस् कर्मियों पे ले कर लेना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 कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर भी यत्न पूर्वक जैसे पहले कर्मी में प्रवृत्त हुआ था पहले तो यत्न पूर्वक कर्म कर रहा था यत्न पूर्वक जैसे पहले कर्मी प्रवृत्त हुआ था पहले मतलब ज्ञान से पहले अब तथा वैसे ही लोक संग्रह के लिए अब कर्मी में प्रवृत्त होने वाले था तो लोक संग्रह पहले के बाद में तभी लोक संग्रथन करने बाद में वैसे ही लोक संग्रह के लिए कर्म प्रवृत्त होने वाले वैसे ही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 ये करते जिससे और फिर ये कर्म का ध्यान कर लेना जिससे कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होता क्या ध्यान जिससे कि कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होता अब ध्यान देना कि उसका प्रयोजन तो निवृत हो गया उसका तो अब कोई फल नहीं मिलना है ना तो बाद में कर्म क्यों तो करेगा वो लोक संग्रह के लिए है और किस प्रकार करेगा जैसे पहले करता था पहले यत्न पूर्वक करता था और बाद में सहज हो गया उसके द्वारा बाद में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 को करना है और के जीवन में है उन्होंने बताया बताया है है है आगे देखेंगे यथा भगवता वासुदेव वासुदे तो ये समुच्चय नहीं होता है, बताया है ना इसको दृष्टांत से से भगवान बता रहे हैं नहीं दृष्टांत से भाषाकार कह रहे हैं ध्यान देना श्री कृष्ण ने क्षत्रियोचित कर्म किए श्री कृष्ण ने क्षत्रियोचित कर्म किए हैं क्षत्रियो के है? कर्म को किया है लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए उन क्षत्रियोचित कर्मों का ज्ञान के साथ समीक्षय होगा श्री कृष्ण तो मुक्ति है ना उनको कोई और मुख्य चाहिए क्या श्री कृष्ण तो मुक्ति ही है है नहीं, नहीं ना इसमें ऐश्वर्य से समग्र से आया था क्या है कहाँ और आया है निकाल आया है अभी नहीं आया है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 तो मुक्ति के लिए उनके कर्मों का ज्ञान के साथ समुचे क्यूँकी तो मुक्ति है अब उनके कर्म और ज्ञान मिलाकर मुक्त देंगे क्या जब वो मुक्त है तो उनके कर्म और ज्ञान मिलाकर मुक्त देंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है अब पंक्ति लगाइए जैसे भगवान वासुदेव के किए गए छात्र कर्म का छात्र कर्म का और चेष्टम का कर्म धारे है चेष्टम कर आचरितम या किए गए छात्र कर्म और चेष्टम का कर्म धारे समाज है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 द्वारा किए गए छात्र कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता है ठीक है तो कहते हैं से उसी प्रकार है उसी प्रकार है। जैसे उसी प्रकार ज्ञानी <सक्ष> के कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता है क्यों समानता देखना समानता क्या है कि जैसे कि भगवान मुक्त है ना और कोई साधना करके कर कोई व्यक्ति भी मुक्त हो गया तो दोनों मुक्त हो गए ना अच्छा अब जैसे फल की इच्छा भगवान में नहीं है मुक्त में भी फल की इच्छा नहीं, नहीं है और अहंकार भगवान में नहीं है मुक्त में भी अहंकार तो फल्छा दोनों में नहीं है और दोनों में अहंकार समानता हो गई ना और पंक्ति तो लगाना तद से का अर्थ है उसी प्रकार फलाभिंद फलाभिसंद अहकार दोनों के साथ है फलाभिस का अभाव और अहंकार का अभाव उसी प्रकार उसी प्रकार फलेच्छा का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 ज्ञानी के कर्मों का भी मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुचे कमती लगाना उसी प्रकार फले के अभाव वाले तथा अहंकार के अभाव वाले ज्ञानी की यानी की वासुदेव के साथ समानता होने के कारण वासुदेव के साथ समानता होने, होने के कारण ज्ञानी के, के कर्मों दे? का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुचे तो तभी तो बोला की वो कर्म नहीं है ना ऊपर बोला ना न तद कर्म ये न कर बुद्धे वो कर्म नहीं है कर्माश है समानता केवल दो, दो बातों को लेकर है फल्छा का भाव दोनों में है और अहंकार का भाव केवल इसी को लेकर समानता है और समानता क्योंकि ब्रह्म सूत्र है जगत वर्ध्यम ये जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय ये मुक्त नहीं कर सकता है और भगवान इसको करते हैं जन्म देता है न वही करते हैं और कर रहे है और करते आएंगे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 अहम करो इतनी न मान्य के मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है इसके द्वारा अहंकार का भाव कहा जा रहा है का मतलब या ज्ञानी विद्वान आया था ना पहले ये, ये ये हा? हा? तो उसके अहंकार का भाव होता है वो इस पंक्ति से बता रहे हैं अहंकार का अभाव होता है मैं करत्व ज्ञानी तो मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है ऐसा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 तो भी होता है मैंने किया हुआ नहीं और ये भावना नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोचे किया ही नहीं तो नहीं हुआ क्या तो क्या फर्क पड़ता है जो किया ही नहीं है ना होने से क्या है जो करेगा वो ना फल सोचेगा जो तो किया ही नहीं वो फल भी नहीं सोचे तो बड़ा कठिन है सब ये कहना तो आसान है लेकिन वो में आना बड़ा कठिन होता है पर आना चाहिए लाभ भी कुछ नहीं है जो मनुष्य जन्म का तत्वता तो अहम करो मिति मन्यते मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता है क्या तत्व फल ना अभी अंदर देखते और उस और कर्म के फल की कामना नहीं करता है या कर्म के फल को नहीं चाहता है सत्य लेना है कर्म है क्या सत्य अभिस और कर्म फल को नहीं चाहता है तो इसके द्वारा क्या कहा गया फलेक्षा का अभाव क्या कहा गया हाँ ये तत्ववे तो में अभाव है तो भगवान में भी तो है भगवान को तो क्या क्या ये तो आपके काम है ज्ञानी तो पहले सब कहता है अब भगवान कभी नहीं चाहते हैं ये अंतर है यानी पहले चाहता था बाद में नहीं चाहता भगवान कभी पहले से नहीं चाहते थे ये, ये अंतर है दोनों में अब देखना आगे बताते हैं यथा क्या स्वर्गादी कामार अग्निहोत्रादी काम साधना अनुष्ठान आहितग् काम्य अग्निहोत्राद प्रवृत साम कृत विनष्टे अभी कामे तदव अग्निहोत्रादी अनुष्ठिता न काम्यम अग्निहोत्रादिवती पंक्ति लगाने का प्रयास करेंगे अग्निहोत्रादि काम यथाचा है ना और जैसे चाह य कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे अग्निहोत्रादि काम साधना अनुष्ठाना है काम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ क्या इच्छा कामना तो उसमें तल संग्रह पद में क्या लिखा है इच्छा कामना काम शब्द जो है इच्छा का पर्याय वाचक है किसी भी प्रकार की इच्छा हो वो काम कही जाती है और यहाँ जो काम साधन कहा गया तो अग्नि ओत्रादि ये फल के साधन है की इच्छा के साधन है अग्निरादि जो कर्म है ये किसके साधन है तो यहाँ काम करते फल कैसे काम्यते तो काम जिसकी कामना की जाती है उसे काम कहते हैं काम्यते तो इति काम इस विपत्ति के अनुसार काम का क्या अर्थ है फल हाँ काम्यते काम अथवा काम्यंते काम ऐसा भूभन भी कर सकते हैं काम्यंते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 तो धर्म जिज्ञासा कि धर्म का विचार करना चाहिए या धर्म का ज्ञान करना चाहिए मतलब धर्म को जानना चाहिए और ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ब्रह्म को ब्रह्म का विचार करना चाहिए ब्रह्म को जानना चाहिए जिज्ञासा करने के, के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा गया है पूरा विचार करना है ना जिज्ञासा कर विचार या ज्ञान ब्रह्म का विचार करना चाहिए जानना चाहिए ऐसा ही तो लक्षणा से जिज्ञासा करके वहाँ पर विचार और देखना अग्निहोत्र आदि काम साधन अग्नि होतादि क्या है ये फल के साधन है फल के साधन तो लगाइए ऊपर जो पंक्ति थी ना तस्वीर कर्म प्रयोजन निवृत अभी सप्तमी सप्तमीय बचना है और कर्म प्रयोजन भी कहाँ का है सप्तमी सप्तमीय प्रश्न है कर्मणा प्रयोजनम की कर्म प्रयोजनम तो ये विशेष है निवृत्त और कर्म प्रयोजन उसका क्या है विशेषण है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 ये ये असंगति है उस अर्थ में चलिए ठीक नहीं है यार। वो यार्वंद मानेंगे फिर प्रतिमा दि आएगा फिर उसका विशेषण में ही बन पाएगा थोड़ा क्लिष्ट है वो अब यहाँ ध्यान देंगे आप क्या था और जैसे काम साधन का अर्थ है कि फल के साधन कौन है अग्निओतराधिक फल के साधन अग्निओतराधि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए लगनी पंक्ति एक शब्द का तो बताया हमने अभी क्या फल के साधन कौन है अग्निवतराधि ल के साधन अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए अब देखना ये आगे क्या काम में अग्निहोत्राद काम में अग्निहोत्राद प्रवृत से एक बता देंगे हम आपको अभी कुछ शब्दों का देखना कि काम में अग्निहोत्र में का मतलब है जिस काम में अग्नि अग्निहोत्र को जिस अग्नि अग्निहोत्र से कुछ कामना की जाएगी अग्नि ग्निहोत्र को फल की इच्छा रख करके किया जाएगा कामना रख करके किया जाएगा उस अग्निहोत्र को क्या कहेंगे काम में थम्धुर्णे. कि काम में अग्नि अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त हुए काम में अग्नि अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त हुए प्रवृत्त हुआ कौन आहित अहिताग्नि है स्वर्गाली कामार्थिना अहिताग्नि ये प्रवृतस्व के बाद उन्हें करना अहिताग्नि का और फिर स्वर्गालिकार्थिना का सब ष्टीय विचलांत हु पद है ये तीनों आहित अग्नि कहते हैं उस मनुष्य को आहिता अग्नि ही एम आहिता अग्नि एन आहिता का स्थापित है जिसने अग्नि की स्थापना कर ली है या जिसने अग्नि का आधान कर लिया है मतलब विवाह के उपरांत अग्नि उत्तराधिक कर्म करने के लिए क्या किया जाता है अग्नि का आधार किया जाता है या अग्नि की स्थापना की जाती है तो जिसने जो व्यक्ति अग्नि का आधान कर चुका है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 फल के बाद अग्नि आधान होता है पहले नहीं होता है पंक्ति देखेंगे कि आहित अहिताग्नि मनुष्य आहित अहिताग्नि समझ गए अग्नि का आधान कर चुका अग्नि का आधान कर चुका स्वर्ग आदि काम आर्थिक ना स्वर्ग आदि फल को चाहने वाला यहाँ भी काम शब्द जो है फल का वाचक है तो स्वर्ग आदि फल की कामना करने वाला या स्वर्ग आदि फल की इच्छा करने वाला काम का क्या है फल स्वर्ग आदि फल की इच्छा करने वाले मनुष्य का मनुष्य का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 ऐसा माना जाता है हाँ स्वर्ग की काम कामना करने के लिए कि स्वर्ग की कामना को रख करके स्वर्ग की कामना करके कर्म कर रहा था और कर्म करते करते वो व्यक्ति निष्काम हो गया कामना नष्ट हो गई, तो अब वो स्वर्ग फल का साधन नहीं है करना ऐसा कोई भी कर्म होगा जितने भी शास्त्रीय कर्म है यदि फल की कामना पूर्वक करना आरम्भ किया जाए और करते करते यदि कामना समाप्त हो जाए तो फल के साधन उस फल को नहीं देते है वो ये कहते हैं अब देखना वो तो क्योंकि कामना वाला व्यक्ति ही अधिकारी कर्म को करने का फल प्राप्त तो उसी को होगा जब कामना बनी रहे स्वामी कृपय करते आधा करने पर कामे अपी ए, कामना नष्ट हो जाने पर कामना नष्ट हो जाने पर स्वामी कृत्य अभी आ, अन्य हम बाद में बताएंगे की क्या बताया मैंने कृते, कामे विनष्ट यहाँ काम का क्या अर्थ है इच्छा काम का क्या अर्थ है यहाँ हाँ यहाँ फल नहीं है मतलब आधा करने पर फल होगा क्या नहीं हाँ तो काम में करते इच्छा होने पर फल की इच्छा विनष्ट होने पर तब अग्निरादि अनुष्ठिता अनुष्ठिता तभी अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करने पर भी वह अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करने पर भी वह अग्निहोत्र कर्मे काम अग्नि ओतरादि न भगवती कि काम में अग्नि ओत्रि नहीं रहता है काम अग्नि ओतरादि नहीं रहता है तब अग्नि औतरादि काम्यम अग्नि ओतरादि काम में करने नहीं रहता है अब शब्दों को लगा लो अब क्रम से अब देख लो अभिप्राय समझ में आया अब ठीक से इनको बैठा लिया जाए बहुत उत्तम फल मिलेगा इन इन फलों की इच्छा निवृत्त हो जाए ना तो बहुत उत्तम फल उसको हो जाएगा अंताकरण उसका निर्मल हो जाएगा से रहित हो जाएगा और की मलिनता के कारण ही मनुष्य को अशांति होती है दुख होता है अंताकरण प्रसन्न हो तो बहुत आनंद रहता है तो ज्ञान का अधिकारी भी बन जाएगा देखेंगे क्या यथा और जैसे अग्निहोत्र आदि काम साधना अनुष्ठान आए साधन अग्नि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए काम में अग्निद्वरादि कैसे अग्निहोत्र में काम में अग्नि उत्तराधु एवं कर लेना की काम अग्निरादि में ही प्रवृत्त हुए कामया अग्निरादि में ही एवं करने आया काम अग्नि उत्तरादि में ही प्रवृत्त हुए आहिताग्नि स्वर्ग आदि कामार्थी कि की आहिताग्नि का मतलब क्या हुआ अग्नि का आधारण करने वाले स्वर्ग फल की कामना करने वाले मनुष्य का मनुष्य का या मनुष्य का स्वामी आधा कर्म करने पर आधा कर्म करने पर कामे कि कि कामना विनष्ट होने पर कामना अच्छा अपी ना, है ना स्वामी कृत्य अपी करते आधा करने पर भी आधा करने, करने पर भी स्वामी कृत्य के बाद अपनी करना आधा कर्म करने पर भी, भी नद अग्निरादि की भी होने पर। इच्छा अग्नि कि अनुष्ठान करने पर हुआ ही अग्निओतरादि कर्मे जब कामना विनष्ट होने पर क्या हुआ फिर अनुष्ठान तो कर ही रहा है कामना विनष्ट हो भी तो करूं पूरा कर रहा है कर्म पूरा यह ध्यान रखना की कामना विनष्ट होने पर भी अनुष्ठिता तद अग्नि अग्निहोत्रादि की अनुष्ठान करने पर वही अग्नि अग्निहोत्र या अनुष्ठान करने पर वही अग्नि अग्निहोत्रे या वह अग्निहोत्र ही तमाम नामना विनष्ट होने पर अनुष्ठिता तदेव अग्निहोत्रादि की अनु अनुष्ठिता अपी की <laughs> अनुष्ठान करने पर भी वाह ही अग्निहोत्रादि अनुष्ठिता अपी अनुष्ठान करने पर भी तदेव अग्निहोत्री वही अग्निहोत्रादि काम्य अग्निओतरादि न बहुती कि वो काम्य अग्नि अग्निहोत्री नहीं होता है एक मिनट कोई सब छोटा है क्या तो देखना है क्या काम्य अच्छा जैसे लिखा वैसे अन्य, अन्य करके देखना काम्य विनष्टे अपनी कामना विनष्ट होने पर भी वही अग्नि अग्निहोत्रादि अनुष्ठान करने पर भी वही अग्नि अग्निवरादि अनुष्ठान करने पर भी वह काम अग्निवरादि नहीं होता है काम नहीं जी, हाँ, में लगा लेना अपने से, लग जाएगा वो तो तो काम में नहीं होता है मतलब आधा दिन हुआ है लेकिन उसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा हाँ <laughs> और यदि वही छोड़ दिया तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको और उसको पूरा कर लिया तो चित्र छुट्टी हो जाएगी उसकी दो गएगी समझिए कर्म तम कि अपने कर्मों से भगवान की आराधना करके मनुष्य सिद्धि तो की, की आराधना करके निष्काम भवि कर्म भगवान की आराधना रूप होते है इसलिए आगे देखना तथा क्या दर्शी भगवान क्या भगवान तथा दर्श्य भगवान वैसा कहते हैं कुर क्या ये पूरा बोल सकते हैं? नहीं रफी ये अलग है ना तो रोटी न लिपेटे ये अलग है कुरबुन तो गीता में नहीं है ना कहाँ पर है दिया है तो देखो कैसा है ईसा वर्ष में तो नफी जी जी उसे है कुरन कर्म नफी कर्माणी उसे है कर्म सौ वर्ष जीने की इच्छा करे है क्या ईसा वर्ष में है ना कुरी इसमें गीता में कुर नफी है क्या अध्याय की कुरन है वहाँ पर अच्छा ठीक है तो गीता का ही ले लेना तो भगवान कहा है ना यहाँ पे तो गीता का ही ले तथा का दर्शी भगवान देखना कुरवन क्या है की करने पर भी लिपायमान नहीं होता है यानी करने पर भी लिपायमान नहीं होता है ये इसकी इस संख्या खोल के लिख लेना आपे, करोटी विज्ञानी तो करता है और न लिपा मान होता है न करता है मतलब करती तो बुद्धि से नहीं करता ही मतलब हुआ तो करता है न लिपायमान होता है इस प्रकार तत् उन स्थलों में लगाइए क्या तथा और उस प्रकार भगवान करोटी न लिप्यते इस प्रकार उन स्थलों में, में कहते हैं उन स्थलों में कहते हैं दर्शे दिखा कथी क्या थे क्यारे क्या पूर्व ही पूर्वतरम ये कहां पर आया है ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि पूर्वजों ने पहले किया है पूर्व काल में होने वाले मनुष्यों ने इसको किया है इसकी क्या समझा दिया है पूर्व ही पूर्वतरी कर पूर्व चार पंद्रह हाँ चार पंद्रह है पूर्व कर्म कि पहले वाले लोगों ने कर्म किया है कर्मण भी संसिद्धि मासिका जनका दिया संसिधि मासिका जनका दिया जनाकादी मुनि की जनाकादी ज्ञानियों ने कर्म से ही संसि को प्राप्त किया जनाकादी ज्ञानियों ने कर्म से ही संसि को प्राप्त किया इसी कर्थ ये वचन है तब तुम प्रभ उनको विभाग पूर्वक जानना चाहिए निकालना। क्या बोले चार देखो उसको मतलब भाषाकार का कहना है ज्ञान और कर्म का समुच्छय नहीं हो सकता है पंद्रवा श्लोक क्या कि ऐसा जानकर ऐसा काल के मुख ने भी कर्म किया है कैसे कर्म किया ऐसा जानकर तो कोई सोचे ज्ञान के बाद भी कर्म किया है इन लोगों ने एवं ऐसा जानकर कालीन पूर्वकालीन ने भी कर्म किया है कुल कर्मस्तुम इसलिए तुम कर्म ही कर्म इसलिए तुम कर्म ही करो तो ज्ञान के पश्चात कर्म की बात आई तो नहीं आई यहाँ कर ज्ञान के बाद कर्म की बात आई और उससे आगे क्या है वो कहा जनक की बात ये इस इसी तेरवे का तीसरे चौथे का है चौथे का है, तो का है। तो का क्या है उसका ये कर्मयु भी संसि नाशिता जनकादया है कर्मणा ये है ना एँ तो कि जनक ने कर्म से ही संसुद्धि को प्राप्त किया तो जनक आदि को मुक्ति किससे हुई कर्म से तो ये सब एवं ज्ञातवा कम कर्म कि ज्ञान ऐसा ज्ञान कर मतलब ऐसा ज्ञान होने के पश्चात पूर्वकालीन महापुरुषों ने कर्म किए हैं और जनक ने कर्म से ही मोक्ष को प्राप्त किया तो इनकी क्या सम्मति होगी तो ये इस इसके लिए देखना यहाँ तो विभाग नहीं समझ में आ रहा है यज्ञ और जो पूर्व पूर्व परम सेतम कर्म नहीं जन का दया इसी तरह ये वचन है तत्व प्रभाजे उनको तो विभाग करके जानना चाहिए उनको तो विभाग करके हाँ विभाग करके जानना चाहिए ये भाष्यकार कहते हैं कैसे विभाग करके जानना चाहिए वो समझाते हैं इन श्लोकों का अर्थ क्या है इन श्लोकों का अर्थ क्या है ये भाष्यकार बताते हैं ये दिखाइए कि ये अपनी आपके पास भी है ये टीका किसकी है विद्यानंद गिरी की कहते थे कि शंकराचार्य ने दूसरे अध्याय से भाष्य लिखा है और हमने जो है शुरू से ही टीका लिखी है ये हमारी है हमारी टीका की विशेष कह कहते अच्छा इसमें तो ये देखो इसमें है वो था ना वेद आत्म पूरा वेद आत्मना उसकी संख्या इसमें दी है क्या ध्यान दिया आपने ये कहाँ पर आया था जी, जी। जी। चलो रुपया गया हाँ देख रहा हूँ उसके लिए लिया इसमें दिया है नहीं। वो है? इसमें दिया है? आप? तो हमको जल्दी कोई चीज मिलती ही नहीं है बड़ी भारी समस्या है एक मिनट और कल जो क्या था टेब्यो भी उठाए हाँ इन्होंने संख्या नहीं दिया है ते, ते दिया। हाँ टेब्यो भी उठाया प्रवृजंत इसकी संख्या दिया नहीं, नहीं नहीं, वो वो आप इसका वो निकालिए हाँ, वो पूरा मैं भी संख्याए प्रवजंत की संख्या भी नहीं होने नहीं है वैसे शांति से सभी पढ़े तो देखें कहीं है क्या देखा आपने हाँ? नहीं नहीं, नहीं पांचवी वाक्य मिलता है क्या नीचे और पर नहीं, नहीं ये, ये, ये, ये पद है वहाँ पर यही तो होना चाहिए ना जब धरण दिया है तो यही होना चाहिए वो पूरा वेदात्म नाम आप रोकता को देख लेना और इसमें कोई कुछ नहीं गया आपने कहा था महाभारत का हाँ हमने कहा था महाभारत का संख्या नहीं दी है हाँ मददीय संख्या ओम पूर्णिद पूर्णिद पूर्ण पूर्ण उदैसे पूर्णश्य